संतो सतगुरु अलखल खाया संतो सतगुरु अलखल खाया संतो सतगुरु अलखल खाया परम प्रकाशक पुंज ज्ञान घन घट भीतर दर्शाया परम प्रकाशक ज्ञान घन घट भीतर दर्शाया संतोषत गुरुअलखल खाया गुरुअलखल खाया <coughs> बानी जाहिन जानत मन बुधिबानी जाहिन जानत ह तुचाया अगम अपार अथा गोचर अगम अपार अथा गोचर ने ती ने तिज गाया ने ती ने तिजगा शिवसन <coughs> का आदि ब्रह्मा के शिव शन आदि ब्रह्मा के वह प्रभु हाथ नया व्यास बशिष्ट विचार तहारे व्यास वशिष्ट विचार तहारे कोई पार नहीं पाया तिल में तेल कष्ट में अग्नि घृत में घृतमा समाया तिल में तेल काष्ट में अग्नि घृत पैमा समाया शब्द में अर्थ पदार्थ पद में स्वर में राग सुनाया बीज मही अंकुर तरु शाखा पत्र फूल फल छाया बीजमही अंकुर तरुशाखा पत्र फूल फल छाया त्यों आतम मे है परमात्म त्यो आतम मे है परमातम, परमातम। ब्रह्म जीव युमाया त्यों आतम मे है परमात्म ब्रह्म जीव रूमाया कह कबीर कृपाल कृपा करी निज स्वरूप पर खाया कहे कबीर कृपाल कृपा करी निज स्वरूप पर खाया जप तप योग यज्ञ व्रत पूजा सब जन छुड़ाया <coughs> जप तप योग यज्ञ व्रत पूजा सब जंजाल छुड़ाया संतो सतगुरु अलख लखाया बिल्कुल सही कहा कभी साहब ने संतो सतगुरु अलख लखाया कभी साहब संदेश देते हैं कि सतगुरु ही एक ऐसा प्राणी है इस संसार में जो उस अलग जो देखने में नहीं आता लखने में नहीं आता उसको लखा देता है अर्थात वह परम सत्ता गोपनीय सब में होते हुए भी, भी सबसे अलग थलग है इसलिए वो जल्दी लिखने में नहीं आता तो अलग कह लेकिन फिर भी यदि सदगुरु कृपा कर दे यदि हम सदगुरु की भक्ति करते हैं उसमें पूर्ण विश्वास श्रद्धा निष्ठा रखते हैं तो एक न एक दिन हमें वो लिखा ही देता है कह रहे हैं कि परम प्रकाशक पुंज ज्ञान धन घट भीतर दर्शाया ऐसा जो अलख जो आराम जो निर्वाण परम प्रकाश पुंज है ज्ञान का बादल है परम प्रकाशक पुंज ज्ञान घन ज्ञान के बादल से निकला वह पुंज वह प्रकाश जो परम प्रकाश है वो घट में ही दर्शाया, हमारे अंदर हमारे शरीर में ही दिखला देता है चूँकि परमात्मा का निवास हमारा हृदय ही, ही है लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे आवरण पड़े हुए हैं जिसके कारण वो होते हुए भी नहीं दिख पड़ता है जैसे बहुत घनी बदली घनघोर बदली में सूर्य छिप जाए तो नहीं दिखलाई देता है केवल अंधकार ही अंधकार दिखलाई देता है लेकिन सदगुरु रूपी पवन जब चलता है सदगुरु के दिव्य चरणों से निकले प्रकाश पुंज रूपी पवन जो साबुन का काम करती है जो हवा का काम करती है जो उस बदली को छाड़ती है जो उस गंदगी को धो देती है तो सूर्य चमकने लगता बस अब हो गया काम उस परम प्रकाश परम ज्योतिर्मय जो सत्ता है वह मन बुद्धि बाड़ी जा ही नहीं जाना उसको मन बुद्धि और बाड़ी से नहीं जाना जा सकता चूंकि वो लाइन कभी बोलते हैं कि य तो वाचो निवर्त अप्राप्य मनसा स न तक चक्ष ग वागती न मन अर्थात जहाँ से बाड़ी कतो वाचो निवर्तन थे जहाँ से ये बाड़ी लौट कर चली आती है अप्राप्य मनसास जिसे न पाकर मन के साथ न तत्र चक्षुर्ग क्षति न वहाँ ये आँख जाती है न वागत क्षति न बाड़ी जाती है न मन न मन ही जाता है पर मन बुद्धि की अगम गोचर है वो जहाँ मन और बुद्धि तर्क और वितर्क सभी समाप्त हो जाते हैं अर्थात हम जब शून्य हो जाते हैं परमात्मा को जानने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है तब जाना जाता है अर्थात शून्य हो जाते हैं तब जाने तब प्रकाश फूट जाएगा निकल जाएगा मन बुद्धि वाणी जहाँ न जाना तो वेद कह सकता वेद भी करते करते थक गया तो शर्म आ गया आ गया अब क्या कहें तो बोल बोल दिया नेति नेति ने इति न इति अर्थात इस परम सत्ता का कहीं समापन है ही नहीं है न अवर्णीय निर्वचनीय नी, है उसका कहीं समापन नहीं करते हैं हाँ वेद कद सोचाया अगम अपार था अगोचर नित नीत जेगा और उसको अगम अथाह अगोचर कह के दिया नी न ऐसा ही होता है ऐसा ही है जी शिव सनकादिक आदि ब्रह्मा के वह प्रभुहात्मा यहां तक कि शिव सनक सनक सनत सनत कुमार आदि ब्रह्मा यानी सभी लोग के हाथ नहीं आए ब्यास वशिष्ट विचार अधारे कोई पार नहीं पाए यहाँ तक कि व्यास ऋषि वेज व्यास जिन्होंने व्याजुद बेजों की रचना की है और साथ ही कास्ट वो वशिष्ठ जो राम के कुलगुरु थे वशिष्ठ जी भी विचार विचार करते करते हार गए लोग कोई पार नहीं पाए लेकिन उसको कोई पार अंत उसका नहीं कर पाया जाने ये बात नहीं है कुछ लेकिन उसका अंत कहाँ है ये नहीं पता है उसका कभी अंत है ही नहीं बस अनंत है क्या है अनंत है इनफाइनाइट है उसका कभी अंत नहीं है थोड़ा विषय जो कुछ अनुभव हो जाए तिल में तेल काष्ट में अग्नि घृित घृत, मा, घृत पय माँ ही समाया वो उसी प्रकार है जैसे तिल में तेल है अब तिल अभी समय बोलने का समय भी आ गया है तिल देखें आप उसमें तेल छिपा है तो क्या बाहर से उस तिल्ली में पूड़ी निकल जाएगी हम उसमें से तेल लगा लेंगे शरीर में असम भव क्या करना होता है तिल को कोल्हू में पेरना होता है और जब तिल अपना आवरण अपना शरीर मिटा देता है तो तेल निकल जाता है अर्थात साधना काल में साधना और ध्यान रूपी कोल्हू में जब इस तिल रूपी जो शरीर है इसको पेरेंगे तो ज्ञान रूपी जो तेल है बाहर करेंगे अब मैं चाहे पूड़ी बना के खाओ तो मैं चाहे सब्जी सौको कुछ भी कर लो कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होगा तो ये ध्यान ही वो कोलू है जिसमें हम ध्यान करते करते अपने सभी आवरण को मिटा देते हैं और शरीर था मन होते हुए भी शरीर और मन जहाँ नहीं होते हैं अर्थात शून्य हो जाते हैं फिर तेल निकल जाओ बस खूब पूरी मलपुआ बना के खाओ ऐसी स्थिति है सारे कोई पानी में तिल में तेल काष्ट में अग्नि काष्ट में अग्नि छिपी है अब एक खूब लकड़ी बटूर के ऊपर रोटी बना के रख दो कदों पक, पक जाओ पक जाओ पक जाओ बताओ कैसे पकेगा पक सकता है नहीं लेकिन उसमें अग्नि तो है लेकिन वो अग्नि है लेकिन दिखलाई नहीं दे रही अब वो कास्ट किसी जलती हुई लकड़ी के साथ जुड़ जाए और उसमें भी आग पकड़ ले तो फिर तो रोटी बन जाएगी है ना उसी प्रकार से. संत महापुरुष एक जलती हुई अग्नि साधक एक कास्ट और जब कास्ट अपने आप को जलती हुई अग्नि के पास ले जाएगा तो उसका तो स्वभाग अग्नि का है उसमें आग लगाएगा ही लगाएगा और यदि बीच में वह अग्नि अहंकार वश अपने को उससे अलग नहीं करती है या किसी कारणवश अपने से अपने को उससे अलग नहीं करती है तो एक ना एक दिन पूरा कंगा लेकिन बीच में घबरा के क्रस का हुई चला भागा यहाँ से तो ना बन पाई <laughs> है ना ऐसी बात एकदम यही एक बात तो बीच में घुरा गए अरे कुछ करते हैं ना वो चला भागा बताओ अरे धीरे धीरे मैं जल रही एक कभी जल कैसे जल गई घबराए समय धैर्य इंतजार करना पड़ता है धैर्य रखना पड़ता है धैर्य रखे रहेंगे समय आने पर वो अग्नि बन जाएगा का घृत प समाया, जिस प्रकार दूध में घी छिपा हुआ है उसी प्रकार वह परमात्मा हमारे अंदर खुद छिपा हुआ है लेकिन अब दूध को पहले तो दूध ही बनाना पड़ेगा अभी गाय के शरीर में दूध है अब कैसे निकलेगा अब उसको भैंस के शरीर में दूध है तब उसको धीरे धीरे निकालेंगे दूध बनेंगे तब ना दूध बनेगा तब ना उसमें से घी निकलेगा उसी प्रकार अभी तो हमारे विचार रूपी भैंस में इस दुनियादारी रूपी भैंस में और आत्मा रूपी दूध छिपा हुआ है रूपी दूध छिपा हुआ है अब हम ध्यान साधना सत्संग से जो है इनको हटा दें या इनमें से निचोड़ें धीरे धीरे इनको हटाएं तब वो आत्मा रूपी दूध, दूध मिल जाएगा अब जब आत्मा रूपी जिस दिन हम शून्य हो जाएंगे आत्मा बन जाएगी, अपना निस्वरूप का बोध हो जाएगा और आत्मा बनते ही फिर दूध घी निकालना सरल हो जाएगा, फिर अंतर्मुखी साधना से हम तो घी भी, भी निकालें घी भी, भी, भी बन जाए क्योंकि तो कबीर साहब ने सीधे कहा है कि साध हमारी आत्मा हम साधन के जीव साध मध्य हम यूँ बसे जो पय मध्य घी कि हमारे इस जीवन का लक्ष्य इस साधना का लक्ष्य है अपने निस्वरूप को पहचानना अर्थात आत्मा में अवस्थित होना जब आत्मा में व्यवस्थित हो जाएंगे तो दूध बन गए तो जिस प्रकार दूध में घी छिपा है तो दूध को किन किन आयामों से गुजरने के बाद तब घी निकलता है उसी प्रकार आत्मा ही परमात्मा का साक्षात्कार करती है कोई जीव कोई जीव कोई शरीरधारी उसका साक्षात्कार नहीं कर सकता <coughs> ये स्थिति शब्द में अर्थ पदार्थ पद में शब्द में अर्थ रूप से छिपा हुआ है पदार्थ पद में और इस पद में पदार्थ में छिपा हुआ है स्वर में राग सुनाया और स्वर में राग है स्वर तो बहुत भाई भाई वाला स्वर भी होता है लेकिन उसमें राग वाला स्वर अच्छा होता है लता मंगेशकर का नाम याद है <laughs> है ना न गाने वाले तो बहुत थे है ना लेकिन कोकिला की उपाधि किसको मिली लता मंगेशकर को है ना क्या राग है उसका ऐसे तो लता मंगेशकर छिपा हुआ है अंदर में। तो उसको निकालना पड़ेगा लता में मंगेश राग है आ, राग सुनाया बीज माही अंकुर तरु तरुशाखा पत्र फूल फल छाया अब एक थी बरगद का बीच है आम का गुठली ले लो अब उस आम की गुठली में अंकुर है अंकुरण होगा फिर पेड़ बनेगा थोड़ा बढ़ेगा फिर शाखाएँ फूटेंगी फिर पत्ता आएगा सब फूल फल छाया कुल वही में नहीं था में नहीं है ना सूक्ष्म रूप से नहीं था उसी प्रकार से यह मनुष्य शरीर एक बीज रूप है जिसमें समातन ब्रह्मांड और परमात्मा सब छिपा हुआ है लेकिन अब उसको उर्वरक बीज को गुठली को उर्वरक भूमि में लगाएंगे और साथ ही उसके अंकुरण के बाद उसकी देखभाल करेंगे उसे खाद बीज देंगे पान उसे खाद पानी देंगे उसकी रखवाली करेंगे तो समय आने पर वो वृक्ष रूप में पड़ित हो जाएगा तब वृक्ष रूप में पीड़ित हो जाएगा तो फिर फल देगा और आम जब खाएंगे तो आनंद ही आनंद होगा इसी प्रकार से जब कोई साधक अपने को सत्संग रूपी भूमि में डाल देता है तो रूपी कृषक उसकी देखभाल करता है और देखभाल करता है अब वो तुरंत डलने के बाद कहे कि हम आम मिल जाए तो असंभव उसकी देखभाल करता है सदगुर रूपी कृषक धीरे धीरे उसका जब वो बीज फटता है तब अंकुरण होता है अर्थात अपने आप को मिटाता है तब अंकुरण होता है उससे पहले हो जाएगा कहा नहीं होगा सीधी सी प्रकृति की हर घटना आपको अध्यात्म की ही सूचना देती है जब बीज अपना स्वरूप मिटाएगा तब अंकुरित हो अंकुरित होगा फिर पल्लवित होगा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो जो कृषक है सदगुरु है देखभाल करते रहता है उसका क्या स्थिति है क्या स्थिति बताएगा नहीं देखभाल करते ही रहता है ठीक <laughs> है और इसके बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है आगे बढ़ता है उसको रखवाली भी करता है कहीं कोई हिंसक जानवर आके खा ना जाए उसको तोड़ न अर्थात हिंसक जानवर संसार में क्या है काम को कानपुर लोम्बू अहंकार मजमस्तर हिंसक की खींच दिए तो गबड़ाई तो जाए है ना टूट जाए पेड़ तो फरी कहाँ से तो ये स्थिति है रखवाली तो भी करना पड़ता है इसके बाद रखवाली करते करते जब बड़ा हो जाएगा तब ठीक है अब तो बड़ हो गए कोई बात ना है अब गोरुओं तो कितना चलिए सारे गिराव नही है तो ये जो है ऐसा करने के बाद जब वह फूलता है फिर फल लेता है फिर तब आम मिल जाता है उसी प्रकार से परमात्मा वासुदेव गुरु हमारे हृदय में ही छिपा है बीज रूप से छिपा है अब इसको सत्संग में डालेंगे तो धीरे धीरे इसकी रखवाली होगी और इसके ऊपर जो आगड़ पड़े हैं और इस सत्संग का पानी से सीजते रहेंगे सीजते रहेंगे सीजते रहेंगे, शीष्टे रहेंगे। तो एक दिन पूर्ण वृक्ष रूप में पड़ित हो जाएगा अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा अर्थात उस आत्मा को उपलब्ध हो जाएगा क्यों आत्म में आगे कहते हैं त्यों आत्म में है परमात्मा अब आत्मा में परमात्मा पहले तो हमें अपने निस्वरूप आत्मा में अवस्थित होना होगा फिर उसी में परमात्मा है हाँ क्यों आत्म में है परमात्म ब्रह्म जी और माया मेरे वो आत्म में परमात्मा है वही ब्रह्म है वही जीव है वही माया है यानी सब सबको शाखा पत्ता डाल डाढ़ पात्र वही में ना परमात्मा न यही चीज है कहे कबीर कृपाल कृपा क्रिपा कर निस्वरूप पर खाया कबीर साहब जी कहते हैं कि कृपाल वो सदगुरु कृपा करके मुझे जो है मेरा निस्वरूप दिखा दिया मैं कौन हूँ का उत्तर मिल गया तो जब तक योग यज्ञ व्रत पूजा सब जनजात थोड़ा इतना होते ही जितना जप तप व्रत उपवास नियम यज्ञ दान तीरथ तो व्रत गुण गाय का करवा करवा स्थिति है ठीक है